ब्रह्मसूत्र शांक हिंदी अनुवाद अध्याय पहला पाद तीसरा अधिकरण अकवा अपशूदराधिक सूत्र चौतीस से अड़तीस तक सूत्र शुगस्य तदनादर तदनादरवण द्रवणा सूच्यते ही शुक्र अदनादर श्रवण तदाद्रवना सूचते ही सूत्रार्थ अस् जानश्रुति को तदनादर श्रवणत इससे अपना अनादर श्रवण करने से शुक्र शोक उत्पन्न हुआ वह सूचते ही शूद्र से सूचित किया गया है तदाद्रवण शोक से ही रैकोब के पास गमन किया इससे शुद्र कहा गया मनुष्य का ही ब्रह्म विद्या में अधिकार है इस नियम को निषेध कर जैसे देवत, देवता आदि का भी ब्र, ब्रह्म विद्या में अधिकार कहा गया है वैसे ही द्वि जाति मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का विद्या में अधिकार है इस नियम का अपवाद कर कहीं शूद्र का भी विद्या में अधिकार हो तो इस आशंका की निवृत्ति के लिए इस अधिकरण का आरंभ किया जाता है पूर्व पक्षी ब्रह्म विद्या में शूद्र का भी अधिकार हो ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि अर्थित्व और सामर्थ्य उसमें भी संभव है किंच तस्मात शूद्रो अग्नि रहित होने से शूद्र यज्ञ में असमर्थ है इसके समान शूद्रो विद्यायाम शूद्र विद्या में असमर्थ है इस प्रकार निषेध का श्रवण नहीं अर्थात निषेधक श्रुति नहीं है कर्मों में अधिकार का कारण जो अग्निरहित तत्व है विद्या संपादन नहीं की जा सकती यह बात नहीं है शूद्र के अधिकार का समर्थक श्रोत लिंग श्रुति है संवर्ग विद्या में श्रवण करने की इच्छा रखने वाले पौत्रायण जनश्रुति का रेकव ने अहारे हे गौ सहित यह हार युक्त रथ तेरे ही पास रहे इस प्रकार शुद्र शब्द से परामर्श किया है ऐसी स्मृति भी है कि विद्र आदि में उत्पन्न हुए भी विज्ञान संपन्न इसलिए विद्या अधिकारी है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं वेद्यान न होने के कारण शूद्र का विद्या में अधिकार नहीं है अधित वेद और विदित वेदार्थ पुरुष का ही वेदार्थ विचार में अधिकार है शूद्र के लिए तो वेदाध्यन ही नहीं है क्योंकि वेदाध्ययन तो उपनयन पूर्वक किया जाता है और उपनयन वर्णत्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य विषय होता है जो अर्थित्व है वह सामर्थ्य के न होने पर अधिकार का कारण नहीं हो सकता केवल लौकिक सामर्थ्य भी अधिकार का कारण नहीं है क्योंकि शास्त्रीय अर्थ में शास्त्रीय सामर्थ्य की अपेक्षा होती है और अध्ययन के निराकरण से शास्त्रीय सामर्थ्य का भी निराकरण हुआ समझना चाहिए किंच नवकलुप्तः यह जो कहा गया है वह न्यायपूर्वक होने से विद्या में भी असामर्थ्य को सूचित करता है क्योंकि न्याय दोनों में समान है और संवर्ग विद्या में शूद्र शब्द श्रवण को तुम लिंग मानते हो वस्तुतः वह लिंग नहीं है क्योंकि वेदार्थ ज्ञानात्मक सामर्थ्य रूप अनुकूल न्याय नहीं है लिंग दर्शन तो न्याय संगत विषय का ही सूचक होता है परंतु यह तो उक्त न्याय नहीं है भले ही यह शूद्र शब्द केवल एक संवर्ग विद्या में शूद्र को अधिकार दे क्योंकि यह शूद्र शब्द संवर्ग विद्या में पठित है सब विद्याओं में उसका अधिकार नहीं है और शूद्र शब्द अर्थवाद वाक्यों में पठित होने के कारण किसी भी विद्या में शूद्र को अधिकार नहीं दिला सकता और यह शूद्र शब्द अधिकृत विषयक द्विजाति पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है किस प्रकार कहते हैं कमरा अरे तू किस महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है क्या उसे गाड़ी वाले के समान बतलाता है। इस हंस से शोक उत्पन्न हुआ यह प्रतीत होता है कि रैक् ऋषि ने अपनी परोक्षता को जतलाने के लिए इस शूद्र शब्द से उस शोक को सूचित किया क्योंकि यहाँ जातिगत तो शूद्र का अधिकार नहीं है तो राजा को उत्पन्न हुआ शोक ही यहाँ शूद्र शब्द से कैसे सूचित किया गया है कहते हैं उसके आद्रवण से वह शोक की ओर अग्रसर हुआ अर्थात शोक से व्याप्त हुआ अर्थात शोक से रैक्व के पास गया इसलिए उसे शूद्र कहा गया क्योंकि यहाँ अवयव यौविक अर्थ का संभव है रूढ़ी अर्थ का संभव नहीं है इस आख्या में यही अर्थ देखा जाता है स क्षत्रिय्र लिंगा क्षत्रियोत्तर चैत्ररथन लिंगा क्षत्रिवते उत्तर चैत्ररथेन लिंगा सूत्र गतेश्च ज्ञान होने से मुख्य क्षत्रिय नहीं है क्योंकि संवर्ग विद्या के वाक्य शेष में चैत्ररथेन प्रसिद्ध क्षत्रिय चैत्ररथ अभिप्रतारी के साथ लिंगात व्याहार रूप लिंग से जानश्रुति क्षत्रिय ज्ञात होता है इससे विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है और इस हेतु से भी जानाश्रुति जाति से शुद्र नहीं है क्योंकि प्रकरण के निरूपण से आगे चैत्ररथ अभिप्रतारी ही क्षत्रिय के साथ समिव्यवहार रूप लिंग से ज्ञात होता है उत्तरत्र संवर्ग विद्या के वाक्यशेष में चैत्र अभिप्रतारी क्षत्रिय का अथ शवनक एक बार कपिगोत्रज शवनक और कक्ष सेन पुत्र अभिप्रतारी से जबकि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था एक ब्रह्मचार्य ने भिक्षा मांगी इस प्रकार कथन है अभिप्रता में चैत्र के संबंध से समझना चाहिए एतेन इस दी रात, दी रात से ने चित्ररथ को यज्ञ कराया इससे चित्ररथ का काप्य के साथ संबंध अवगत होता है प्राय समे समान वंश वालों के याजक होते हैं अर्थात राजवंश के प्राय पुरोहितवश्य नाम चित्ररथ से चैत्ररथी नाम का एक छत्रपति उत्पन्न हुआ इस प्रकार छत्रपतिव की अवगति से उस चैत्ररथ में क्षत्रियत्व समझना चाहिए उस क्षत्रिय अभिप्रता के साथ एक संवर्ग विद्या के संकीर्तन जानश्रुति को भी क्षत्रियव सूचित कराता है समानों के ही प्राय सम होते हैं सारथि प्रेषण भेजना आदि ऐश्वर्य के योग से जानश्रुति में क्षत्रियव अवगत होता है इसलिए श्रोत विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है सूत्र छत्तीसवा संस्कार परामर्शात तद भावाभिला संस्कार परामर्शात िला संस्कार परामर्शा विद्या में उपनयन आदि संस्कारों का परामर्श है च और तदभा के लिए उपनयन आदि संस्कारों के अभाव का कथन है इससे ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है और इससे भी शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है क्योंकि तम हो ये उसका उपनयन किया अधि भगव भगवन मुझे उपदेश कीजिए ऐसा कहते हुए नारद सनत कुमार के पास गए ब्रह्म ये ब्रह्मा की उपासना करने वाले और अनुष्ठान में तत्पर तो उपासनाज आदि ऋषिगण पर, पर ब्रह्म के जिज्ञास होकर भगवान पिपलाद के पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विषय में कुछ बतला देंगे हाथ में समिधा लेकर गए इस प्रकार विद्या के प्रकरणों में उपनयन आदि संस्कारों का परामर्श है उपनयन किए बिना ही राजा ने उसे विद्या का उपदेश किया इसमें भी की गई है, रहित है। इस प्रकार में एक वह एक जाति कहा गया है न शूद्रे पातकम शूद्र को अभक्ष लसुनादि भक्षण से कुछ पाप नहीं है और वह उपनयन आदि संस्कार के योग्य नहीं है इत्यादि स्मृति से भी शूद्र में संस्कारों का अभाव का कथन है सूत्र तद है। सूत्रार्थ तदभाव निर्धारण सत्य काम में सत्य कथन से शुद्र शुद्रत्व शुद्रवाभाव निर्धारित करने पर प्रवृत्ति है गौतम सत्यकाम के लिए उपदेश आदि करने में प्रवृत्त हुए इससे भी विद्या में शूद्र का अनधिकार है और इस हेतु से भी शुद्र का विद्या में अधिकार नहीं है क्योंकि सत्य बोलने से शुद्र का शुद्रत्व अभाव का निर्धारण होने पर गौतम सत्य काम का उपनयन करने और उसे विद्या का उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हुए ब्राह्मणों उसे से गौतम ने कहा ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता अतः सौम्य तू मैं तुम्हारा उपनयन करूंगा क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया यह श्रुतिलिंग है सूत्र स्मृते सूत्रार्थ स्मृते यथा से वेदमुप से प्रतिषेध है। लिए के श्रवण अध्ययन ज्ञान एवं अनुष्ठान का किया गया इससे भी विद्या में अधिकार नहीं है इससे भी शूद्र का विद्या में अधिकार नहीं है क्योंकि स्मृति में उसके लिए श्रवण अध्ययन और अर्थ का प्रतिषेध है के के के के लिए वेद के वेद श्रवण, श्रवण अध्ययन और वेदार्थ ज्ञान एवं अनुष्ठान का है। का है। समीपसे करने वाले शुद्र के दोनों कान, रांगा और लाख से भर दे और शूद्र निसंदेह पादयुक्त जंगम स्मशान है इसलिए शुद्र के समीप वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए इस प्रकार वेद के पठन का वेद के श्रवण का प्रतिषेध है श्रवण के निषेध से अध्ययन का निषेध भी सिद्ध होता है क्योंकि जिसके समीप से भी अयन अध्ययन अध्ययन करना युक्त नहीं है वह श्रुत वेद का अध्ययन कैसे करेगा वेद के उच्चारण करने पर शुद्र की जीव के उच्छेद और धारण करने पर शरीर के भेदन का विधान है अध्ययन के अभाव होने से शूद्र के लिए अर्थ ज्ञान और अनुष्ठान का निषेध अर्थ से सिद्ध होता है न शूद्रायाम दब्या ब्राह्मण को चाहिए कि शूद्र को वेदार्थ ज्ञान न दे और द्विजाति नाम द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ही अध्ययन यज्ञ तथा दान का विधान है परंतु विदुर धर्मव्याध आदि जिनको पूर्वकर्म के संस्कारों से ज्ञान उत्पन्न हुआ है उनके लिए फल प्राप्ति का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्ञान अविविचरित फल वाला होता है श्रावे चतुर वर्णान चारो वर्णों को सुनावे इस प्रकार यह स्मृति इतिहास पुराण के ज्ञान करा करने में चारों वर्ण का अधिकार बतलाती है इससे सिद्ध हुआ कि वेदाध्ययन पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का शूद्र को अधिकार नहीं है अधिकरण दसवा कंपनाधिकरण सूत्र उनचालीसवा किंचो यह सारा जगत प्राण से उत्पन्न हुआ चेष्टा करता है इस कंपन से प्राण परमात्मा ही है। प्रतीयमान प्रासंगिक अधिकार विषयक विचार समाप्त हुआ अब आगे प्रकृत वाक्यर्थ विचार को ही करेंगे यदिदम किंच जगत सर्व यह जो कुछ सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है वह ब्रह्म महान भयरूप और हाथ में उठाए हुए वज्र के समान है जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ईजरु कंपन है एज्रु एज्रु धातु का अर्थ कंपन है यह वाक्य इस धातु अर्थ के अनुगम से लक्षित है इस वाक्य में यह संपूर्ण जगत प्राण के आश्रित चेष्टा करता है वह उद्यत वज्र के समान भयानक कोई महान है उसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है ऐसा श्रुति है उसमें यह प्राण कौन है और वह भयानक वज्र क्या है इसके निश्चय न होने के कारण विचार करने पर लोक प्रसिद्धि से ऐसा ज्ञात होता है कि पांच वृत्ति वाला वायु प्राण है और लोक प्रसिद्धि से वज्र अशनि वज्र ही है यह वायु का ही महात्म्य कहा गया है कैसे यह संपूर्ण जगत पांच वृत्ति वाले प्राण नामक वायु में रहकर व्यापार करता है वायु से ही वह महान भयानक वज्र उठाया जाता है वायु वर्जन्न भाव से विवर्तमान होने पर विद्युत मेघवृष्टि और अशन्य रूप में भी विवर्तित होता है ऐसा कहते हैं वायु के ज्ञान से भी यह अमृत है वायुर्द व्यक्ति वायु वायु ही है वायु ही है ऐसा जो जानता है वह अभमृत्यु को जीतता है ऐसी दूसरी श्रुति भी है इसलिए यह प्राण को वायु समझना चाहिए सिद्धांति ऐसा पूर्व प्राप्त होने पर हम कहते हैं यह प्राण शब्द से ब्रह्म ही समझना युक्त है किससे इससे कि पूर्व और उत्तर वाक्यों की पर्यालोचना करने से यही स्पष्ट होता है यदि दम किंज इस वाक्य के पूर्व तथा उत्तर ग्रंथ भागों में हमें ब्रह्म ही निर्दिश्यमान उपलब्ध होता है तो हम यहीं पर मध्यमय अकस्मात वायु को निर्दिश्यमान कैसे समझ लें तदैव शुक्रम यही जो इस संसार वृक्ष का मूल है विशुद्ध ज्योतिष स्वरूप है वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता यही निश्चय वह ब्रह्म है इस पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट है यह भी ऐसा ज्ञात होता है कि संिधान से संपूर्ण जगत प्राण में चेष्टा करता है इस तरह लोकाश्रय रूप से प्रत्यभिज्ञान होने से वही निर्दिष्ट है यह प्राण शब्द भी परमात्मा में ही प्रयुक्त है क्योंकि प्राण से प्राणाम प्राण का प्राण है ऐसा देखा जाता है और यह एजृत्व कंपन भी परमात्मा में ही उपपन्न होता है वायु मात्रा में नहीं क्योंकि न प्राणे न, न अपान न कोई भी मनुष्य प्राणी न प्राण से और न अपान से जीवित रहता है किंतु वे तो जिसमें यह दोनों आश्रित है ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं ऐसा कहा गया है आगे भी इस के भय से अग्नि दौड़ती है अर्थात नियमत अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं इस प्रकार ब्रह्म का हे निर्देश करेंगे वायु का नहीं क्योंकि इसमें वायु सहित जगत के भय हेतुत्व का अभिधान है यहाँ भी ऐसा ज्ञात होता है कि संविधान प्रकरण से और महद भयम उद्यत वज्र के समान महान भय का हेतु है इस प्रकार भय होने से वही निर्दिष्ट है यह वज्र शब्द भी भय हेतुत्व सा से उसमें प्रयुक्त है यदि मैं इसकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो यह उठा हुआ वज्र मेरे ही सिर पर पड़ेगा इस भय से जैसे लोग राजा आदि के शासन में प्रवृत्त होते हैं वैसे वायु अग्नि सूर्यादि यह जगत इसी ब्रह्म से डरता हुआ नियम से अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है इसलिए भयानक वज्र के साथ ब्रह्म की उपमा तुलना की गई है और भीषास्मादात तो इसके भय से वायु जलता है इसके भय से सूर्य उदय होता है तथा इसके भय से अग्नि इंद्र और पाँचवी मृत्यु दौड़ती है अर्थात नियमतः अपना अपना व्यापार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म विषय की यह दूसरी श्रुति है और अमृतत्व फल के श्रवण से भी यही ज्ञात होता है कि प्राण ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है कारण की तमेव विद इसी उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है इससे भी मोक्ष प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है यह मंत्र है किसी स्थल पर वायु के विज्ञान से जो अमृतत्व अभित है वह सापेक्षिक है क्योंकि वही दूसरे प्रकरण में परमात्मा का अभिधान कर अतो अन्य अन्यर्तम इससे भिन्न आर्त विनाशी है इस प्रकार वायु आदि को नाशवान अभिधान किया है प्रकरण से भी यहाँ परमात्मा का ही निश्चय होता है क्योंकि अन्य धर्माद जो धर्म से भिन्न अधर्म से भिन्न तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भिन्न है और जो भूत एवं भविष्यत से भिन्न है ऐसा जो देखते अनुभव करते हैं उसका ही मुझे उपदेश कीजिए इस प्रकार चिकित द्वारा परमात्मा ही पूछा गया है अधिकरण ग्यारहवा ज्योतिरधिकरणम सूत्र चालीसवा ज्योतिर्दर्शनाथ ज्योति दर्शनाथ सूत्र ही इस में शब्द से ही है दर्शनाथ क्योंकि यह आत्मा इस उपक्रम वाक्य से पर्यालोचन से ब्रह्म ही ब्रह्म की ही प्रतिपाद्य रूप से अनुवृत्ति देखी जाती है भाष्यार्थ ये संप्रसादो यह संप्रदा यह संप्रसाद जीव दशा में देहात्म भावपन्न हुआ ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से देह में आत्माभिमान को छोड़कर परम ज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है ऐसी श्रुति है यहाँ संशय होता है कि ज्योति शब्द वाच्य, चक्षु चक्षुविषक घट आदि पदार्थों के आवरक अंधकार का नाशक सूर्यादि तेज है अथवा पर है तब यहाँ क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी प्रसिद्ध तेज ही ज्योतिवाचक शब्द है किस इससे कि उसमें ज्योति ही शब्द रूढ़ है ज्योतिष ज्योतिषरणाभिधान इस सूत्र में तो प्रकरण से ज्योति शब्द अपने अर्थ का परित्याग कर ब्रह्म परक है परन्तु यहां उसके समान अपने प्रसिद्ध अर्थ के परित्याग करने में कोई कारण नहीं दिखाई देता इसी प्रकार नाड़ी खंड में अथयत्र फिर जिस समय यह इस शरीर से उत्क्रमण करता है उस समय नाड़ियों में फैली रश्मियों से ऊपर की ओर चढ़ता है इस प्रकार मुख्य के लिए आदित्य की प्राप्ति का अभिधान है इससे प्रसिद्ध तेज ही शब्द वाच्य है दर्शन अनुवृत्ति है इस प्रकरण में वक्तव्य रूप से उसकी ही अनुवृत्ति दिखाई देती है क्योंकि आत्मा अपहतमा जो आत्मा पाप रहित है इस प्रकार पापरहित अथवा आदि गुण विशिष्ट आत्मा की प्रकरण से अनवैष्टव्य रूप से और विजिज्ञासित रूप से प्रतिज्ञा की है एतम भूयो मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा इस प्रकार आत्मा का अनुसंधान है शरीरम शरीर होने पर प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते इस प्रकार शरीर रहित स्वरूप के लिए इस जीव को ज्योतिष स्वरूपता का अभिधान है ब्रह्म भाव के बिना अशरीरत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती परम ज्योति ही जो पर ज्योति है वह उत्तम पुरुष है ऐसा विशेषण है जो यह कहा गया है कि के लिए आदित्य प्राप्ति का अभिधान है वह आत्यंतिक मोक्ष नहीं क्योंकि उसमें गति और उत्क्रांति का संबंध है उत्क्रांति का संबंध है ऐसा आगे कहेंगे कि आत्यंतिक मोक्ष में गति और उत्क्रांति नहीं होती अधिकरण अर्थांतरत्व सूत्र आकाशो अर्थांतरत्वादि आकाशः अर्थांतरत्वादि अर्थ्यपदेशा सूत्र आकाश आकाश वै नाम, नाम रूप रूपयो निर्वहिता इस श्रुति में प्रतिपादित आकाश ब्रह्म है अर्थात क्योंकि ये तदनं तदंतरा इसमें आकाश का नाम रूप से अर्थांतरत्व आदि रूप से व्यपदेश है आदि शब्द से तद्रह्म तदमृतम स आत्मा इस प्रकार ब्रह्मत्व का व्यपदेश है भाष्यर्थ आकाशो वै नाम आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है वे नाम रूप जिसके अंतर है वह ब्रह्म है अमृत है वही आत्मा है ऐसी श्रुति है क्या वह आकाश शब्द पर ब्रह्म विषयक है अथवा प्रसिद्ध भूत आकाश विषयक ऐसा विचार उपस्थित होने पर पूर्व पक्ष में भूत आकाश का ग्रहण युक्त है क्योंकि उसमें आकाश शब्द रूढ़ है अवकाश देने के कारण नामरूप के निर्वाहत्व की उसमें योजना हो सकती है और है और में स्पष्ट ब्रह्मलिंग नहीं ऐसा प्राप्त होने पर यह कहते हैं यह पर ब्रह्म ही आकाश शब्द होना चाहिए किससे इससे कि यह अर्थांतरत्वादी का वेपदेश है तद ब्रह्म वे जिसके अंतर है वह ब्रह्म है इस प्रकार नाम रूप से भिन्न अर्थभूत आकाश का विपदेश है ब्रह्म से अतिरिक्त नाम और रूप से भिन्न अन्य पदार्थ का संभव नहीं है क्योंकि समस्त विकार समूह नाम निर्वहन ब्रह्म से अन्यत्रही है क्योंकि अनुवात्म रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम रूप की अभिव्यक्ति करूं इत्यादि ब्रह्म कर्तृत्व श्रुति है परंतु जीव में भी नामरूप रूप विषयक निर्वहन कर्तृत्व प्रत्यक्ष है यह सत्य है परंतु यहाँ तो भेद विवक्षित है नामरूप के निर्वाहक अभिधान से ही सृष्टत्वादी ब्रह्मलिंग का अभिधान है तद्रह्म तदमृतम स आत्मा वह ब्रह्म है वह अमृत है वह आत्मा है ये ब्रह्मवाद के लिंग है यह सूत्र आकाशस्तिंगा इस सूत्र का ही विस्तार है अधिकरण हुआ सूत्र बयादिस्वाषुक्त सुषुक्तुत्क्रांत्यो भेदेन सूत्र विज्ञानमय इत्यादि श्रुतियों में प्रतिपाद्यमान पुरुष परमात्मा है क्योंकि परमात्मा का प्राज शब्द से व्यपदेश है भाषाथ व्यपदेशात इस पद की पिछले सूत्र से अनवृत्ति होती है बृहजारण्य के षठ प्रपाठक में कथम आत्मेति जनक हम बुद्धि के विषय देह इंद्रिय मन और प्राण आदि में से आत्मा कौन है या याग्ञ यह जो प्राणों में का बुद्धिवृत्त हृदय के अंतर्गत विज्ञान में ज्योतिष स्वरूप पुरुष है वह आत्मा है ऐसा उपक्रम कर आत्मा विषय का बहुत विस्तार किया गया है क्या वह वाक्य केवल संसारी जीव के स्वरूप अनुवादक परक है अथवा परमात्मा के स्वरूप प्रतिपादन परक है ऐसा संशय होता है तब क्या प्राप्त होता है पुरुपक्षी खतम आत्मे थी यह वाक्य केवल जीव स्वरूप विषयक है किससे, इससे कि उपक्रम और उपसंहार से ऐसा ही ज्ञात होता है उपक्रम में योयम विज्ञानमय यह।, यह जो प्राणों में विज्ञानमय है ऐसा जीव का लिंग है और सवाएश वह यह महान अजन्मा आत्मा जो कि यह प्राणों में विज्ञान में, है, इस सहार में भी उसका नहीं है और मध्य में भी जागृत से उसका ही विस्तार है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं कथम आत्मा यह वाक्य परमेश्वर उपदेश परक ही है केवल जीव स्वरूप अनुवाद नहीं है किस से इससे की सुषुप्ति और उत्क्रांति मरण से जीव से भिन्न रूप से परमेश्वर का विपदेश सुषुप्ति में तो अयम पुरुषः यह पुरुष प्राग्यात्मा से संश्लेष्ट एक होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का यह श्रुति जीव से भिन्न रूप से परमेश्वर का विपदेश करती है उसमें पुरुष शब्द जीव है कारण कि यह विजिता होने से बाह्य और भीतर के पदार्थों के जानने के प्रसंग में उसका प्रतिषेध संभव है ईश्वर परमेश्वर है क्योंकि सर्वज्ञत्व लक्षण से उसका नित्य संबंध है उसी प्रकार उत्क्रांति में भी अयम शारीर आत्मा उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राग्ञात्मा से अधिष्ठित हो शब्द करता हुआ जाता है इस प्रकार श्रुति परमेश्वर का जीव से भिन्न रूपेण विपदेश करती है उसमें भी शारीर जीव है क्योंकि वह शरीर का स्वामी है प्राग्ञ तो वही परमेश्वर है इससे सुषुप्ति और उत्क्रांति में जीव और परमेश्वर का भेद से विप्रदेश होने से ऐसा ज्ञात होता है कि यह परमेश्वर ही विवक्षित है और यह जो कहा गया है कि आदि मध्य और अंत में शारीर के लिंग से यह वाक्य जीवपरक है तो इस पर हम कहते हैं उपक्रम में योम विद् विज्ञानमय योज प्राणों में विज्ञान में है संसारी का स्वरूप विवक्षित नहीं है कि स्वरूप का अनुवाद कर उसकी परब्रह्म के साथ एकता की इत्यादि उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति आत्मा में संसारी धर्मों के निराकरण करने में लक्षित होती है उसी प्रकार उपसंहार में भी उपक्रम के अनुसार सवा ऐसा वह महान आत्मा अजन्मा जो कि यह प्राणों में विज्ञानमय है यह श्रुति उपसंहाराणों में विज्ञान में संसारी लक्षित होता है वह यह महान और जन्मा, आत्मा परमेश्वर ही है ऐसा हमने प्रतिपादन किया है ऐसा अर्थ है जो मध्य में जागृतादी अवस्था के उपन्यास से संसार के स्वरूप की विवक्षा को मानता है वह ऐसा है जैसे पूर्व दिशा को भेजा गया पर प्रस्थान पश्चिम दिशा को करता है इस प्रकार परमात्मा परक उपदेश को जीव परक समझे क्योंकि जागृत आदि अवस्था के उपन्यास से आत्मा अवस्थावान अथवा संसारी है ऐसी विवक्षा नहीं करती किंतु वह अवस्था रहित और असंसारी है ऐसी विवक्षा करती है परंतु यह किस प्रकार जाना जाए इस प्रकार जनक और याज्ञवल्क संवाद है अत ऊर्धवम जनक अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए इस प्रकार पद पद पर बारंबार जनक प्रश्न करते हैं और अनन्वागत उस अवस्था से वह असंबद्ध रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है यज्ञ के ऐसा बार बार उत्तर देते हैं। अनन्वागतम पुण्य उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी असंबद्ध होता है हृदय के संपूर्ण शोकों को पार कर लेता है ऐसी श्रुति है इससे ऐसा निश्चय करना चाहिए कि यह वाक्य असंसारी के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए है सूत्र सूत्रिस पत्यादि शब्देभ्य सूत्रार्थ वशी इत्यादि श्रुतिस्थ पति आदि शब्दों से यही सिद्ध होता है कि यह असंसारी परमेश्वर के स्वरूप का ही निरूपण है इससे भी यही निश्चय करना चाहिए कि यह वाक्य वाक्य असंसारी असंसारी स्वरूप स्वरूप प्रतिपादन है क्योंकि इस वाक्य में पति शब्द के का करते हैं और संसारी के स्वभाव धर्मों का प्रतिषेध करते हैं सबको अपने वश में रखने वाला सबका शासन करने वाला वह सबका अधिपति है इस प्रकार के शब्द असंसारी के स्वभाव प्रतिपादन है न सो न साधुना वह पुण्य कर्म से बढ़ता नहीं और न पाप कर्म से कम होता है इस प्रकार के शब्द संसारी स्वभाव का निषेध करते हैं इससे ऐसा अवगत होता है कि असंसारी परमेश्वर ही यहाँ कहा गया है पहले अध्याय का तृतीय पाद समाप्त